छोटे दिन के ज्ञान यज्ञ को आरम्भ करते हैं तो हमारे परम पूज्य श्रीमान अजय भूदन जी पिटियाल जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया और सेवा का मौका दिया तो भगवत कृपा से तीन दिन बड़ी आनंदमय तथा हुई और आज जो है वो पहली तारीख पहला महीना 2021 में दूसरे स्तंभ से इस ज्ञान यज्ञ को हम मरम करेंगे सृष्टि रचना का प्रसंग आएगा भगवान के भरा अवतार का चरित्र आएगा भगवान कपिल देव जी का चरित्र आएगा तो आइए गुरु और कृष्ण के चरणों में नमस्कार करते हुए से राज श्रीमद भागवत की कथा को आरंभ करते हैं भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना कभी अधूरी होती है पर जो सुनने में मिल जाए उसी में आनंद लीजिए हरे कृष्ण आइए सब लोग हाथ जोड़िए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिम ज्ञानदान शलाकया चक्ष सम श्री गुरुवे नमः कृष्णा सुवाय देवी नंदनायचार नंदगोपकुम गोविंदा नमो नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश्वर गोपी का कांता श्री कांता नमोस्ते सप्तनम गौरंगे श्रीराधे वृंदर वृषभेवनी णमा हरी प्रिय नारायणम नमस्कृत नर नरोतम दिव्यं तरस्वती व्यास तक जयन मुत्री मते जय श्रीकृष्ण चेतन्या प्रभु नि श्री अद्वैत गदाधार भक्त गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वैष्णव का परम धर्म श्रीमद् भागवत भागवत को रोजाना पढ़ने से रोजाना सुनने से तमाम माँ की ख्वाहिश दूर होते हैं भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोको से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिन का धाम ऐसे श्री भगवान को बारंबार तो कथा करने कथा आरम्भ करने से पहले जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु माताएं बहने यहाँ विराजमान है उन सबको दास की ओर से नए साल की शुभकामना भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें और भगवान पूरी दुनिया को शांति दे हमारे देश पाकिस्तान में शांति है इस प्रार्थना के संग हा ये भागवत ग्रंथ को हम आरम्भ करते हैं दूसरे स्कंभ की कथा आरंभ करते हैं और दिन आज है चौथा है कल की कथा में आप सबने सुना कि परीक्षण महाराज जी ने कहा कि प्रभु जिसकी मृत्यु सात दिन में हो उसे क्या करना चाहिए दूसरे स्कम पहला अध्याय पहले श्लोक में श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं मरिया ने प्रश्न कृतलोक हितों आत्मा आत्मावित समता उनका श्रोतव्य दीशु यह परा वर्या आपका सवाल बहुत अच्छा है पर कृतलोक ही नृपा यानी के सब जीवों की भलाई के लिए तुमने ने सवाल किया परिसर महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मेरी सात दिन में मृत्यु होगी मुझे क्या करना चाहिए परिसर महाराज जी ने कहा जिसकी मृत्यु सात दिन में हो उसे क्या करना चाहिए और सबकी मौत कितने दिन में होती है सात दिन में इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरा जुम्मा हफ्ता सात दिन ही आते हैं आज तो कुछ दिन है तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं निंद्रया हियते नीवा वजने चवाव दिवाचाराजन कुटम्ब भरने राम ये जो मनुष्य है ये रात को अपनी सोने में जाया कर देता है और अगर शादीशुदा है तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी रात को क्या करता है जाया कर देता है और सुबह सुबह अपने परिवार को पालने में अपने दिन को क्या कर देता है जाया कर देता है हाय पैसा हाय काम जिन परिवार जनों को पालता है उनकी मृत्यु अपनी आंखों से देखता है कि देखो हमने इनको पाला ये आज ये चला गया तो कल में हम भी जाए लेकिन मृत्यु देखकर कर भी वैराग्य धारण नहीं करता कि आज यह गया कल मुझे भी जाना है और अपनी जिंदगी को वो क्या कर रहा है सोने में खाने पीने में क्या कर रहा है जाया कर रहा है हम कबीर साहब जी अंगला सुंदर कहते हैं रात गवाई सोही के और दिवस गवायो खाए जारा जन्म लियो और कोड़ी बदली जाए। रात गवाई सोई रात के रात कैसे गवा दी सोने और दिवस खाने पीने में गवा दिया हीरे जैसा मानव शरीर है और इसे किसके नाम कोड़ी के साथ इसमें जाया नहीं दिया हे राजा परीक्षक अगर किसी को मौत के डर को दूर भगाना है और अपने परलोक को बनाना है तो उन्हें तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए दे। वो कौन सी बात है तस्मा दि भारतम सर्वात्मा भगवानीश्वरो कीर्तिव्यचता स्मरतव्य चित भयम् अगर अपना परलोक बनाना है और मौत के डर को भगाना है तो सबसे पहली भक्ति श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं वो है कथा सुनना भगवान की कथा को सुनना तो सुनने की भक्ति क्या है पहली है और सुनाना दूसरे लम्बे लेकिन हमारे लोग सुनना नहीं चाहते सुनाना चाहते हैं बड़े बड़े भंडारे होंगे वो इतने सारे गाने वाले आ जाएंगे और सुनने वाला कोई नहीं सुनना कोई चाहता ही सुनने की भक्ति पहले क्यों बताया गया है अब फर्ज करो कि हमारे यहाँ कोई बड़े साहब आ जाए हम उन्हें नहीं जानते हैं, हम उन्हें सम्मान नहीं देंगे क्योंकि हम उन्हें जानते ही नहीं और क्या पता लग जाए कि भाई बहुत बड़े साहब हैं, हमारे यहाँ कथा में आने वाले हैं तो उन्हें क्या देंगे सम्मान देंगे क्योंकि हम उन्हें जानते या किसी के द्वारा हमने उन्हें जान लिया तो सुनने की भक्ति क्या है सुनने से पहले भगवान को जानना और जब तक आप सुनकर भगवान को जानोगे नहीं उसमें आपकी भावना भगवान में आपकी दिल भी नहीं जाएगी, श्रद्धा नहीं जाएगी, और आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते और आसान तरीके में लोहा बहुत ठोस होता लोहा बहुत ठोस होता पर ही, उसी ही लोहे के बड़े बड़े दरवाजे खिड़कियां ना जाने क्या क्या बन जाता है बोले वो इतना ठोस सब सब बन कैसे गया? तो कहते हैं उस लोहे को भट्टी में डालते हैं जब लोहे को भट्टी में डालते हैं तो लोहे में क्या आती है लाली आ जाती है लोहे लाल हो जाता है लोहा। और जब लाल हो जाता है तो लोहार समझ जाता है की अब ये मुड़ने के लिए तैयार है इसी तरह हमारा मन भी लोहे की तरह है अगर किसी को कहो धर्म पर चल जाओ ऐसा करने लग जाओ नहीं चलेगा तो बोले कौन सी भट्टी में डालें? बोले कथा रुकी भट्टी है तो सुनोगे कथा तो रिधय क्या होगा पिघलेगा मन क्या होगा पिघलेगा कथा सुन सुनकर जैसे संतुलदास जी गए और पीले का कैसे है इसलिए संतुषा जी कहते हैं पाही ना कही गति पतित पावन राम भज सुन सत मना अपने मन को क्या कह रहे हैं मन अपने मन को डाट रहे हैं क्यों डाट रहे हैं संतुषा जी खुद ही कथा कहते थे और खुद ही कथा को सुनते थे अहिल का प्रसंग आया कि भगवान ने पत्थर की शिला पर पग रखा और वो नारी बनी ये प्रसंग कहते ही तुलसीदास जी रोने लगे देखो भगवान कितने दयालु है तो पत्थर की शिला उसे नारी बना दिया तो इनका मन रोने लगता तो रोते हुए तुलसीदास जी अपने मन को कहते हैं सच मन तो अभी कितना भाव में भगवान के लिए रो रहा है लेकिन कितनी देर के लिए थोड़ी देर के लिए और बाद में वही उल्टे उदेशी कामों में लग जाए इसलिए भी नहीं घर में हुई खटपट चल बाबा के मत पर झगड़ा हो गया पतिदेव बोलती अपने जा रिया कटे जा रिया बोले कहीं छोड़कर जा रही पतिदेव बंद स्टाप पर, पर गए टिंकू की याद आई घर पर आ गए पत्नी ने बोला क्या हुआ तुम्हारे चक्कर में थोड़ी मुझे मतलब टिंको के चक्कर में आया ये सोता ही नहीं मेरे बिना वैराग्य क्या हुआ खत्म हो गया टिंको तो था बाद में टिंकी भी आ गया ऐसा इसे कहते मरगत वैराग्य ऐसा वैराग्य नहीं वैराग्य कैसा होना चाहिए वैराग्य होना चाहिए कि जब त्याग दिया तो त्याग दिया ये सारी चीजें कब होगी जब हम भगवान की कथा करेंगे कथा बहुत सुनेंगे और कथा के लिए हमें क्या करना चाहिए सत्संग में जाना है, इसलिए कैसे है जाने बिनु ना हो परीति जाने बिनु ना हो परी बिन पर नहीं पी पी जाने जब तक हम भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे हम भगवान को नहीं जानेंगे और जब हम भगवान को नहीं जानेंगे तो हमारा भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता इसलिए पहली भक्ति सुनना क्यों है पहली भक्ति इसलिए सुनना है कि जब हम भगवान के विषय में सुनेंगे उनकी महानता में जागृत होगी तब हमारा भगवान से प्रेम होगा और जब प्रेम होगा तो वो भक्ति के रूप में आ जाएगा और फिर हम आगे अपनी उन्नति करेंगे इसलिए पहली भक्ति क्या है सुनना मैं सुना रहा हूँ ये दूसरे नंबर की भक्ति है आप सुन रहे हो आप पहले नंबर की भक्ति कर रहे हैं तो पहली भक्ति क्या है सुनाना और दूसरी भक्ति क्या है सुनाना कीर्तन करना सुनाना ये दूसरे नंबर की भक्ति है और तीसरी भक्ति क्या है जिसको सुना जिसको सुनाया उसका ध्यान करना ध्यान ये नहीं आसन जमा कर बैठ गए ओम बस नीलाकार को ध्यान कर रहे है। ऐसा नहीं सुखदेव जी बड़ा बड़ा आसान तरीका बताते ध्यान करने का आसान तरीका ध्यान का क्या है कि अपनी आंखों को बंद करो और जिन कथाओं को आपने सुना जैसे कि भगवान श्री राम सुंदर जी वन में घूम रहे हैं यानी कि जंगल में राम जी घूम रहे हैं साथ में उनकी पत्नी हैं उनके अनुज भाई लक्ष्मण जी हैं बड़े सुंदर बाग बगीचा है जब आप ये सोचोगे तो आपको राम जी भी नजर आएंगे जंगल भी नजर आने लग जाएगा और बाग बगीचा भी आपको नजर आने लग जायेगा मतलब जिन कथाओं को सुना उन्ही कथा का आँख बन कर, कर क्या करना है ध्यान करना है तो ये ध्यान ये तीन बातों पर अगर चलोगे तो परीक्षक तुम्हारा कल्याण जाएगा। बोलो दीन बंधु भगवान की राजा जन्म लाभ परापुंसम बनते नारायण समृद्धि जीवन के अंत में यदि जिसे नारायण की समृद्धि हो जाए तो वो तुरंत भगवान को पा ले लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है इसलिए भगवद गीता के नौवे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते श्लोक सत्ताईस और अट्ठाईस है कौन सी पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो इस तरह तुम कर्म के बंधन इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त होकर मेरे साथ आ सकोगे तो बहुत आसान तरीका भगवान ने कह दिया है की जो भी कार्य कर रहे किसके लिए मेरे बोले महाराज ये सब बात तो ठीक है परीक्षित में तो साग मेरा क्या होगा तो सुखदेव जी कहते भागवत नाम पुरान ब्रह्म समीपम मैं तुम्हें भागवत जिस कथा को मेरे पिताश्री ने मुझे सुनाया कि कौन है ब्रह्म सूत्र है विधानसूत्र की परिभाषा क्या है भागवत वेदांत दर्शन में भी है शुत्र में। लिखा है तो ब्रह्म सूत्र में सूत्र एक अध्याय एक पाद है जिसमें लिखा है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा किसकी जिज्ञासा करें ब्रह्म की जिज्ञासा करें तो ब्रह्म कौन है उसका स्वरूप क्या है ब्रह्म जो है भगवान का निर्गुण निर्विशेष निरा का रूप बताया गया है इसकी खुलासा पहले भी हो चुका है इसलिए भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए और अपने विषय में सोचना चाहिए कि मैं दुनिया में आया कहूँ इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पहले दे दी गई है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे, रा, हरे। सुखदेव महाराज जी कहते हैं तुम्हारे परलोक के लिए मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा वो है भगवान की कथा हे राजन तुम्हारी मृत्यु में साधन बहुत है जिसे अपना प्रलोभ बनाना हो उसके लिए एक मुहूर्त यानी कि 45 मिनट के अंदर भी इंसान अपना परलोभ बना सकते हैं डॉक्टर दो तरह के होते हैं। एक डॉक्टर दो तो जब हम जाते हैं डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब चेक करते हैं बोले साहब बहुत बड़ा पेट फादना पड़ेगा बोले महंगे इंजेक्शन लगेगा तब जाकर आपका रोग ठीक होगा मरीज ऐसी परेशान हो जाते है। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं अरे क्या हुआ बोले डॉक्टर साहब पेट में दर्द होगा अरे चिंता न करो इतना सा बस थोड़ा सा काटेंगे तुरंत आपको भेज कोई तकलीफ की बात नहीं मरीज बातों से सीख है यही पेशेंट कौन है परीक्षण महाराज परीक्षण जीने का मेरी सात दिन में मृत्यु होगी मेरा क्या होगा धन्य श्री सुखदेव महाराज बोले राजन सात दिन बहुत है सात दिन तो बहुत है जिसे अपना परलोक बनाना हो उसके लिए एक मुहूर्त यानी पैतालीस मिनट के अंदर भी आदमी अपना परलोक बना सकते हैं ये है सबसे सनातन धर्म फिर श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षक ईश्वाकू वंश में एक राजा थे जिनका नाम था राजा खचवांग राजा खचवांग ने एक मुहूर्त में अपने परलोक को बनाया कैसे बनाया था तो श्री सुखदेव जी कहते परीक्षक एक वक्त जो है स्वर्ग पर देव ने हमला कराया और स्वर्ग में किसका राज्य हो गया देश क्यों सारे देवता अयोध्या आए और अयोध्या में महाराज जी से कहा कि आप हमारा राज्य दिलाइए। राजा खटवांग ने कहा अरे देव शरीर तो नाशन आज नहीं तो कल फिसक जाएंगे और इस शरीर से मैं तुम्हारे कोई कार्य आ सकू तो धन्य तो महाराज खतवांगते हैं अयोध्या नीचे मृत्यु लोग और गए लड़ने के लिए स्वर्ग में सारे व्यक्तियों को मारकर भगा दिया इंद्र का राज्य उन्हें दे दिया अब जब खटवांग विदा होने लगे तो इंद्र ने उनसे पूछ लिया बोले राजन तुम हमसे वरदान मांग लो। राजा मन मन में कहे कि मैंने इनका खोवा राज्य दिलाया और ये मुझसे पूछ रहे हैं हमसे वरदान मांग लो। तो खटवांग ने कहा सोचा मन में सोचा और इंद्र ने खटवांग मन की बात को जान लिया देवराज इंद्र ने कहा राजन तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना वो हमने जान लिया क्योंकि देवता भूत भविष्य वर्तमान की बात को याद रखते हैं जो हो चुका जो हो रहा और जो होने वाला खटवांग चौंक उस वक्त राजा खटवांगू ने कहा कि जब देवता भूत भविष्य वर्तमान की बात को जानते हैं तो ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब होने वाली मन देवराज इंद्र ने ध्यान किया बोले राजा एक मुहूर्त में तुम्हारी मृत्यु होने वाली उस वक्त राजा थकवांगू ने कहा ठीक है आप हमें ऐसा विमान दे ऐसा जहाज दे जो पलक सबक हमें कहाँ पहुंचा देना और हमारे लोग नीचे से स्वर्ग में जाने का चक्कर सोचते हैं और राजा तो स्वर्ग में था उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए किस लोग को चुना इस मृत्यु लोग को सुना हम जहाँ पर बैठे हैं मृत्यु लोग इस, इसे है कहा गया हेड ऑफिस ही सबका ट्रांसलेशन हो, ट्रांसफर होता है ना यहाँ वहां जाने का ये हेड ऑफिस है कोई चिल्ले करेगा वो यहीं से भूत प्रेत बन जाएगा तांत्रिक भूतों की उपासना करेगा वो यहीं से क्या बन जाएगा भूत बन जाएगा अगर यहीं से कोई पूर्वजों की तपस्या करेगा पूर्वजों का भजन करेगा तो यहीं से उसे काम भेज दिया जाएगा पूर्वजों के पास भेज दिया यही कोई देवी देवता के चक्र में लगा होगा तो यहीं से उसे देवी देवता के पास भेज दिया जा जायेगा और यहीं उसका भजन शुद्ध होगा तो यहीं से वो कहाँ चला जाएगा भैंकुट चला जाएगा इसलिए भगवान गीता में कहते हैं देव का भजन करने वाला देवलोक को जाता है पितृ का भजन करने वाला पितृलोक में जाता है और भूत प्रेतों के चिल्ले करने वाला उसी के पास चला जाता है और मेरा भक्त मेरे पास आता है लेकिन सब चीजें होगी काम यहाँ होगा तो ये क्या है ये है ला फिर भगवान श्री राम सिन्द्री लीला पूर्ण कर जब अपने धाम जाने लगे हनुमान जी को बोला चलिए हनुमान जी बोला का? बोले मेरे धाम? जी ने पूछ लिया हैप्पी है तू यू वहाँ होता है बोले नहीं। मेरे भगवान के धाम में भगवान का जन्म नहीं होता वहाँ अवतार नहीं होता अच्छा तो आपकी कथाएं तो बहुत होती होगी राम जी बोले कथाएं नहीं होती मेरी माँ अच्छा सा उत्सव होते हैं आपके जन्म उत्सव मनाए जाते हैं झूला उत्सव मनाये जाते नौका उत्सव मनाये जाते चंदन उत्सव मनाये जाते ये सारे उत्सव होते हैं बोले नहीं हनुमान जी बोले हम क्या करेंगे वहां जाते जहाँ का जन्म नहीं है जहाँ आपकी लीला नहीं होती जहाँ आपकी कथाएं नहीं होती ऐसे धाम में हम जाकर क्या करेंगे हमें तो मृत्यु लोग मेरे ने दो हनुमान जी साक्षी है हनुमान जी मरे नहीं है हनुमान जी यहाँ साक्षी है। जीवित है हनुमान जी जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी को बुलाने की जरूरत नहीं हनुमान जी खुद ही आ जाते हैं तो कहने का अर्थ ही है कि जिस लोग से हम चिड़ते हैं नहीं मृत्यु लोग और जिस युग से हम डरते हैं कलियुग बड़ा भयंकर है नहीं सत्युग त्रेता युग जवापर युग के लोग तरसते हैं कि हमारा जन्म कलियुग में हो बोले क्यों बोले कलयुग में बहुत आसान तरीका बताया गया अभी आप क्या कर रहे हो आप केवल बैठे बैठे सुन रहे हो बड़े बड़े तप नहीं कर रहे आप लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा जीव का क्या हो जाता है कल्याण हो जाता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम तो राजा कटवांग ने अपनी मृत्यु के लिए कौन सा लोक चुना लोक चुना। देवराज इंद्र ने उनको विमान दे दिया अभी तो देवता उनको विदा कर रहे हैं तुरंत विमान पर बैठकर अयोध्या आ गए सरु में स्नान कर अपने बेटे को राजगदी पर बिठाया और उसी विमान पर बैठकर अब देवता उनके स्वागत के लिए खड़े भगवान के धाम को संग खुश हो गए परीक्षण महाराज सुखदेव के लिए प्रसन्न क्यों सुनाया परीक्षक को परीक्षक को भय है की मेरी सात दिन में मृत्यु होगी मेरा क्या होगा उनको भय से मुक्त कर दिया सात दिन तो बहुत है जिसे अपना परलोक बनाना हो उसके लिए पैंतालीस मिनट क्या है? कुछ भी नहीं अपना परलोक बना सकता है बोलो दीन बंधु भगवान की राजा परीक्षक ने भगवान के ध्यान के विषय में पूछा तो बड़ा सुंदर ध्यान के विषय में बताते हैं जितासनो जीतो जीत संभो सूले भगवतो रूप ने मन संधार यज दिया जित को जितना बनेगा चाहे वज्र हासन या पद्म हासन हो इसको पद्म कहते हैं पहले हासन को जीतना हासन पक्का नहीं है आपका ध्यान पक्का नहीं हो सकता जहां बेड हो वहां टांग इधर खिसकेगी, उधर खिसकेगी, इधर पीड़ा होगी उधर पीड़ा होगी क्यों क्योंकि हासन पक्का नहीं है तो सबसे पहले हासन को जीतना फिर दूसरा श्वास को जीतना है इसको जीतना श्वास को क्योंकि श्वास का मन से बड़ा कनेक्शन है जब गुस्सा आता को है तो सांस के लिए तेज होने लगती है सांस मारता नहीं मारता ऐसे सांस को जीतना कैसे सांस को प्राणायाम के द्वारा और वैसे भी प्राणायाम को प्राणायाम अति बलम्बा बहुत बलम बताया गया प्राणायाम तो पहले हासन को जीतना है दूसरा सांस को जीतना है और तीसरा जीत संघो जितने संगों का अर्थ यह होता है कि अपना एक संगी बना जब कृष्ण भक्त बन गए हैं, कुछ तो लोग बोलते हैं श्री कृष्ण के पास तो चले गए काम नहीं हो रहा है तो छोलो को। अब लोग तो दुर्गा भवानी की चक्कर में चले जाते हैं। वहा काम नहीं हुआ तो महादेव के चक्कर में चले गए नहीं अपना एक संगी बना प्रभु रहा मम प्रभु मेरे भगवान और मैं किसका संघ का अर्थ क्या होता है आपने ब्रह्मस्त्र का नाम सुना होगा वाला बड़ा खतरनाक होता है। पर ब्रह्मस्त्र की ताकत कब खत्म हो जाती है अगर उसके ऊपर कोई और अस्त्र चला दिया अगर आपने ब्रह्मस्त्र चला दिया है और उसके बाद दूसरा स्त्र नहीं चला सकता जैसे कि हनुमान जी लंका में गए अशोक वाटिका को उजाड़ दिया मेघनाथ ने ब्रह्मस्त्र चला दिया हनुमान जी को ब्रह्मस्त्र मान नहीं सकता था तो हनुमान जी को वरदान था लेकिन अस्तर किसका था ब्रह्मा जी का था इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मस्त्र की मर्यादा रखी और बंदर को स्वीकार कर लिया। मेघनाथ ने नकार जैसे तैसे बंदर मूर्खित हो गया बंद हो तो गया चलो तो थोड़ा थो थो आराम करते मेघनाथ जी तो आराम करने चले गए और ये दूसरे जो राक्षस थे न उन्होंने कहा बंदर को बांधे हुए समझियों से भागना पुष्पात ना मचा जैसे ही मोटी मोटी संगनिया लेकर आए तो मेघनाथ की आंख खुल गई अरे मेघनाथ ने कहा मूर्ख ये क्या कर रहे करें जब ब्रह्मस्त्र से बांध दिया तो सांकियों से बांधने की क्या जरूरत है लेकिन मेघनाथ के आने से पहले पहले सांकनियों से बांध दिया और हनुमान जी ने ब्रह्मस्त्र को तोड़ दिया क्यूँकी जब ब्रह्मस्त्र से बांध दिया था तो उन सांतनियों से बांधने की क्या जरूरत थी और जब सांकनियों से बांधा तो ब्रह्मस्त्र की ताकत खत्म हो गई तो जब भगवान श्री राम की शरणागति में आ गए तो हमको यहाँ वहाँ जाने की क्या जरूरत है राम ही संगी राम ही साथी राम ही दिलवर मेरा। अरे राम राम के बिना में जैसे जल दिन कोई मछली जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती ऐसे हमें राम के बिना हम भी नहीं रह सकते और ये तो बात है इसलिए गीता भगवान कहते आम आत्मा गुणा के सर्वागूता स्थिति अर्जुन सबके अंदर जो आत्मा है न जो श्वास देने वाला वो कौन है वो मैं हूँ जो श्वास ही खिसक कि जाए जो तो शरीर किसी काम का नहीं है और वो श्वास को वो से प्रभु राम